पुस्तक तो का तो, तो, तो, तो, तो बंद करो खुला है किसके है? बंद हो गया पप्पी शब्द का रूप लिखना, द्वितीय व्यति एक वचन बहुवचन ष्टी व्यवती एक वचन बहुवचन सप्तमी एक वचन द्वितीय अम सस आमगी इतने चार लिखो, हम सस आम घी क्या कितने स्थान हम सस आम लिख लो पहले ऐम सस आमगी ये चार स्थान पपी शब्द का रूप लेकर <coughs> क्या पपी। पपी। पपी। तो में क्या बना पपीन क्या सोच लगा पुर्वा। पुर्वा। क्या बना पपीन पपी। अंत में न है कैसा तो लगा उसके पहले प्रथम है पूर्व समान आम में नोट नहीं हुआ रसोनी पपियान अंगी में? गी में क्या है पपी हो गया अभी बहुत बहुत शब्दी शब्द बोलना है लिखकर दिखाना नहीं? पहला रूप क्या बनेगा विसर्ग तो नहीं विसर्ग नहीं कहा गया हैं नहीं।, गया? नहीं अच्छा हाँ ठीक है बहुत से ऐसी विसर्ग नहीं है क्या बनेगा हाँ संबोधन में ह्रस है ह्रस से गुणा नहीं होगा संबुदि पर तो ह्रस को गुणा नहीं होगा रस विधि सामर्स है ना सरसंधी यहाँ सरसंधी क्या घुना चंदी कहाँ घुना चंदी कोई तो बढ़ाता है और पहले तो हृस् हुआ है अम्बारत नदी रहस्य रस्स नहीं था हृषय होने के बाद सम्बुद्धि का लोप कैसे हुआ एंग्रस्व सम्बुदि सम्बुद्धि से लोप होता है लुक होता है लोप होता है आ, आ, लोप होता है एंघर्षा सम्बुध क्या वृत्ति पढ़ो एन घर्षा सम्बुद्धि हाँ और ठीक है लोप होने के बाद वो आगे फिर हसस्व गुणा नहीं होगा क्योंकि पहले तो रस्सो करने के सूत्र है ना अंबार रस्व करके फिर आगे सम्बुद्धि लोप होने पर फिर गुणा नहीं होगा नहीं तो फिर क्या होना चाहिए से गुण करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा फिर एंग हो जाएगा एंग हो जाएगा ना एंग हो जाएगा तो क्या पति हरी का बनता हरे बनता ना नहीं हृस्स गुण सम्बुद्ध हो तो एंग पहले कर दिया अम्बारथ नदुर हर्षो कर दिया रस्व होने के बाद गुण प्राप्त था ना नहीं देखो रस्व से गुण सम्बु रस हो गया रस्व होने के बाद नहीं अम्बारथ नदुर हर्ष हुआ रस्व होने के बाद प्राप्त है या नहीं रस्व से गुण कहते हर्षा सम्बुद्ध भी प्राप्त है हाँ दोनों संख्या निकलो एंग हर्षा रस्व से गुण सात इन कस नहीं कौन पर एंग घर्षा सम्बुद्धि क्या पीछा हाँ तो पहले ह्रस्व करने के बाद अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व करने के बाद फिर यदि गुण कर देंगे तो ह्रस्व अम्बार्थ नद्योर जो रस्व क्या विधि व्यर्थ हो जाएगा गुण हो जाएगा तो क्या होगा ए हो जाएगा ए होने के बाद एंग घोषा समझे सुलोभ हो सकता तो करेगी किंतु यदि सुख लोप करने के लिए तो उसको रस्व करने की आवश्यकता नहीं रस्व जो किया है उसके कारण सुख का लोप नहीं होगा नहीं तो रस अम्बार तनाद ह्रस्व किया क्या नंबर है हृस्व चुगुणा सात तीन एक सौ आठ ही कौन रस्वुणा और घर साबद्ध है अच्छा एंग साबुद्ध छ पूर्व है तो यहाँ विप्रतिषत परम कार्य नहीं लगेगा विप्रतिषत परम कार्य का भी अर्थ होता है परम का इष्टम कहीं कहीं इष्ट भी कार्य होता है वह आगे आएगा तो यहाँ ह्रस विधान किया हृस्यवन से फिर गुण नहीं होगा गुण के रस विधान व्यर्थ होगा सुलोप होने के बाद बनता है हे बहुत श्रेय सी बहुश्रेयसी हे संबोधनम हाँ सौ बोलते हैं ये दरवाजा से पीछे बोलना शुरू से दरवाजे किस दा इधर कौन बैठा है सफेद वस्त्र हाँ ये सफेद वस्त्र को लेकर पीछे हाँ बोलो बहुत श्रेय सी बोलो इति प्रथमा आगे जोर से बोलो भ्य किसने बोले दिया हाँ चतुर्थ बोलो बहुत श्रेयस दीर्घ और विसर्ग बहुश्रेयस्याट बहुश्रेयसी नाम क्या नोट वा क्या ऐ बोलो फिर तिरवल षष्ठी इति ष्ठी आगे इति बहुत से ऐसी शब्द हो गया पपी शब्द हो गया आगे अतिलक्ष्मी शब्द है अंगंतत्व न सुलोप ये लक्ष्मी शब्द में ई प्रत्यय है ज्ञंत नहीं है ज्ञानत नहीं, नहीं होने से हल्ज्ञाप दीर्घा सूत्र से किसका लोप होगा सु का लोप होगा लो नहीं होगा सुक ऋतु विसर्ग हो जाएगा विसर्ग तो का श्रवण होगा कैसे बोलेंगे अति लक्ष्मी क्या बोलेंगे अति लक्ष्मी।, लक्ष्मी क्या बोलेंगे विसर्ग बोलते हो खाली ई को लंबा कण से होगा अति हाँ। लक्ष्मी ही हाँ आगे शेष बहु शेष अति लक्ष्मी सात लक्ष्मी सात स्त्रीलिंग है यु स्त्रिया नदी नदी संज्ञा और लक्ष्मी अतिक्रांत अति लक्ष्मी साध पुलिंग है तो यहाँ वार्तिक लग जाएगा प्रथम लिंग ग्रहण अंश तो लक्ष्मी साध उपसर्जन होने पर भी नदी संज्ञा हो जाएगा अति लक्ष्मी शब्द नदी कार्य हो जाएगा नदी कार्य क्या है मालूम है? पहला क्या सूत्र लगे नदी संज्ञा होने पर अम्बार्थ नद्योर स्व दूसरा सूत्र क्या है दो हो गया आगे कौन ये ये नदी कह रहे है? नहीं आठस्य सूत्र में नदी के लिए कुछ कहा गया है नहीं हाँ नहीं, नहीं क्यों बोलते हो अभी बोल रहे हम आठसूत्र आठ से अच पर तो वृद्धि होती है नदी के साथ संबंध नहीं पहले अभी कितने सूत्र हो गया नदी संज्ञा होने पर तीन हो गए कैसे तीन हो गए दो।, दो हुए और तृतीय सूत्र है गे राम नद्याम नि ये तीन सूत्र नदी कार्य करने के लिए और नदी संज्ञा करने के लिए क्या सूत्र है घी संज्ञा पर कितने सूत्र अधिक लगते हैं? पहला सूत्र क्या है अंग ना आंगो ना स्त्रिया दुष्टा क्या है आगे आगे इतने तीन सूत्र नदी कार्य भी नदी संज्ञा होते समय ये तीन सूत्रों की आदर खाना पहला सूत्र क्या है अम्बार बोलो सब बोलो दूसरा सूत्र तृतीय रसो नद्यापनोट ये भी है क्या सूत्र रसो नद्यापन वो भी नदी होने से पहला आ गया हसो को मानकर नोट होता था नदी संज्ञा होने से नदी को मानकर नोट होता वो हो भी सूत्र क्या सूत्र रस्व नद्यापन यहाँ नया नहीं है यार किन्तु नदी होने पर उबे के चार सूत्र लगेगा आगे अतिलक्ष्मी साधा सु बनने के बाद सब श्रेष्ठ जैसे बनेगा बोलना रूप बोलना अतिलक्ष्मी ही इति प्रथमा इति संबोधनम नकार नौ है हाँ फिर बोला हम्म बोल द्वितियाल क्या लक्ष्मी आई आई क्या रहे हाँ बोलो विसर्ग है नहीं हाँ ठीक अति बोलो एक वचन विसर्ग है क्या है विसर्ग बोला फिर पंच बोलो लक्ष्य में हो गया आगे प्रधि शब्द प्रध्यायति प्रधि प्रकर्षण ध्यान करता है प्रधि ये विग्रह होगा करेंगे तो वो अलग प्रकार बनेगा क्योंकि धी शब्द बुद्धिवाच के प्रकृष्टाधीर से प्रधि करेंगे तो अच्छे बुद्धिमान अर्थ होगा वो बहुत जैसे बनेगा किन्हां जो रूप दिया है प्रध्यायति प्रकर्षण ध्यायती थी प्रधि अच्छी तरह से ध्यान करने वाले कोई भी प्रत्येक प्रधि शब्द है प्रधि शब्द के आगे सु आने पर प्रधि में जो ई है धातु का धी है धातु का ये तो हलंगे आपसे सुलभ हो जाएगा ज्ञान ज्ञानत है नहीं अम्बार्थ नदुर हँसवा लगेगा क्यों नहीं नदी संज्ञा है ना नहीं ई कारांत है नहीं तो नदी संज्ञा क्यों नहीं होती नित्य। हाँ नित्य स्त्रीलिंग होना चाहिए नित्य स्त्रीलिंग प्रध्याय प्रधि कोई पुरुष अच्छा ध्यान कर सकता है ए तो उसमें नदी संज्ञा हो जाएगी नहीं बहुत से ऐसी शब्द नदी संज्ञा है कोई पुरुष है या स्त्री नदी संज्ञा होगी बहुत ऐसी शब्द है कि हाँ यहाँ भी बहु प्रधि शब्द में यदि प्रकृष्टा धीर ऐसा विग्रह करेंगे तो धी शब्द स्त्रिंग है यंत हो नदी संज्ञा है प्रकृष्टा धीर धीर्यश्य करेंगे तो प्रथम लिंगम ग्रहणम लिंग ग्रहणम से नदी संज्ञा हो जाएगी क्या विग्रह करने पर प्रकृष्टा धीर यश करेंगे तो यहाँ जो प्रदि शब्द दिया है प्रकर्षण ध्याय तिथि प्रदी तो इसकी नदी संज्ञा किस सूत्र से होगी हो नहीं होगी सु का लोप नहीं होगा क्या रूप बनेगा प्रधि औ आने पर प्रधि अग्र आओ पहला प्राप्त है इको एणसी प्राप्त इको एणसी उसके बाद करेगा अमी पूर्व है क्यों नहीं अम नहीं और बाकी ची सब बाकी है ना नहीं हाँ प्रथम पुरस्कार प्राप्त है नहीं प्रथम पुरोसन लग जाएगा ऐ उसको कोई निषेद करने वाला है ए दीर्घा जसीच दीर्घा जसीचा लगेगा ऐर्घ सात है क्या जस पर में है हैं? तो दीर्घा जसीचा कैसे लगेगा जसी ईचिच जस और इच पर होने पर भी लगता है तो दीर्घा जसीचा लगेगा या? हैं पूरा शु दीर्घ हो जाएगा ए निेद हो जाएगा अनु दीर्घ नहीं होगा तो फिर कौन होगा एक कौन होना चाहिए उसके बाद करने के सूत्र है अचि स्नु धातुवाण वर्ण धातुर्भ्रु इ रहेगा तो क्या सो तो लगे क्या बनेगा यू यू का उसमें क्या होगा ये वो हो यो अग्रवश फिर कर दो क्या बनेगा ये वो हो ये ष्टी दिवोचन है यु वो होंग भंगो ये एक पद है सूत्र में कितने पद हो जाएगा पांच पाँच कोई कहते हैं चार है हाँ पहला पद क्या है अच्छी चतुर्थ पद क्या है, है? कोई सुनो कोई कहते हैं क्या है यंग भंगो यहाँ स्नू और धातु और भ्रू स्नू है प्रत्यय धातु और भ्रू शब्द स्नु प्रत्यय इकारांत है या उकारांत है उकारांत है कभी कभी इकारांत होगा नहीं होगा भ्रू उकारांत है या नहीं ये जो यो दिया है ई और उ दोनों विशेषण ई अथवा ऊ विशेषण ना तो स्नु प्रत्यय का है ना तो भ्रू का है स्नु प्रत्यय भ्रू तो उकारान्त है ही विशेषण नहीं देंगे तो दूसरा हो जाएगा क्या इसलिए इकार उकार विशेषण स्नु का नहीं भ्रू का नहीं और बाकी कौन रहा धातु धातु का विशेषण है ई और ऊ ई धन से क्या होगा एन विदिश तदंत्य ई का हो जाएगा इकारांत धातु ऊ हो जाएगा उकारांत देखो स्नु प्रत्यन्त स्नू का ष्टी बहुचन स्नु धातु भ्रुवाम एक एक अलग कर देंगे तो स्नु प्रत्याश्य दूसरा दिया इवनो वनांतस्य से धातुर इवन वनात कौन होना चाहिए धातु ब्रू के लिए विशेषण नहीं भ्रू इत्याच ब्रू तो इवनो वनांत, वनांत ये विशेषण किसका हुआ धातु का स्नु में क्या है उकारांत है कभी व्यभिचार नहीं होता है भ्रू भी उकारांत है उसके लिए इकारांत कभी हो नहीं सकता है उकारांत भी विश्वास नु उसको देना कोई जरूरत नहीं वो तो उकारात है ही तो इकारांत उकारांत धातु हो स्नु प्रत्यंत हो भ्रू हो किंतु अंग संज्ञा होनी चाहिए अंग संज्ञा किस सूत्र से यहाँ प्रधि के आग्रह औे क्या शब्द प्रधि के आग्रह औ अंग संज्ञा होगी किसकी होगी प्रधि ये प्रधि में धी है धातु है ध्ययी के धातु के ध्यायते सम्रसारणच कोई प्रत्यय होता है ई होता है धी में कोई होने पर भी धातु तो रहता है दीहे धातु इकारांत है पहले तो इकारांत नहीं था किंतु अभी इकारांत है इकारांत हो गया धातु होने से अंग संज्ञा है यंग उभंग दोनों आदेश होगा अजादु प्रत्यय पर यो जो दिया है इकारांत हो तो यंग उकरान्त हो तो उभंग यहाँ इकारांत है या उन्त है तो क्या आदेश होगा किंतु कब होगा अजादु प्रत्यय पर सूत्र लगा आजादी प्रत्यय नहीं सु? सुजादी प्रत्यय आगे आजादी प्रत्यय कौन है जस आगे बोलो मिल कर बोलना टा टा गे गस हाँ पहले किंगी भंगी बोल दिया हाँ अजाध प्रत्यय रहते लग गया सूत्र अजाध प्रत्यय परे यहाँ सूत्र में जो व्यो दिया है ना यो हो ये किस प्रातिपदी के है? यो हो प्रातिपदिक क्या है यू यू क्या है ई और ई दोनों को ले करके दोनों को षष्टी दिवोचन हुआ ई और उ नहीं कह करके यदि इन कहते इन प्रत्याहार में ई और ऊ आ जाएगा ना नहीं और ई उनमें ई से न तो प्रत्याहार करेंगे ई आ जाएगा आ जाएगा ना नहीं तो क्या कहना चाहिए था इना क्या कहना चाहिए इना इनह नहीं कह करके जो यो इना है लाघव होता है इना में कितने मात्रा मालूम है इनह कहेंगे तो कितने मात्रा है ई कितने मात्रा है एक मात्रा और नकार कितने मात्रा है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 एक आगे क्या है वो कितने वो एक है दो ए दीर्घ है ना नाले में है ए ओ, आई, यो सौ दीर्घ होते है दीर्घ हो, हो गया दो मात्रा कितने मात्रा में हो गया? तीन आगे फिर विसर्ग है र हो गया कितने हाँ। साढ़े तीन हो गया यो में अधिक है इनह में अधिक है अधिक है सूत्र में अल्पाक्षर में होता ना होना चाहिए अल्प इनह नहीं करके वो कहा है ये सूत्रकार पाणिनि महर्षि ज्ञापन करते हैं इन प्रत्याहार प्रथम अनुकार के साथ नहीं बनता प्रथम अनुकार के साथ इन प्रत्याहार बनता तो यहाँ क्या कहना चाहिए इन्हो कहना चाहिए लाघव बेरा नहीं इन्हों कहा है महर्षि नहीं क्या कहा वो हो इसलिए इन प्रत्याहार कौन से अनुकार के साथ बनेगा पर अनुकार के साथ इन प्रत्याहार कभी प्रथम अनुकार के साथ नहीं बनेगा ये ज्ञापित हुआ इसी सूत्र का युव ग्रहण करेगा ज्ञापक हुआ लाघव नहीं करके गौरव आचरण किया यदि इन प्रत्याह बनता कहना चाहता इन लाघव है युव कहा इसलिए अभी इन प्रत्यार में कितने बनाएंगे ई अगे री, इतने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 यंग में में अंग होने से किसको होगा ई को होगा किसको ये को होना चाहिए इति प्राप्ते प्राप्त होने के बाद ये सूत्र लगेगा ए रने का धात्व संयोग पूर्व नवती तदंतो यो धातुष अंगस्य तदनस्यानेंगस यदु प्रत्यय ए अनेसपूर्वस्थ कितने पदवा वहाँ तीन एहे क्या होती षष्टी ई क्या षष्ठि में एहे बनेगा के अगैठी में एहे बनेगा कौन बना सकता है सत्या के अगर ए कैसे बनेगा इ अगर अ खरीच हरी कहानी से नहीं होगा ये अगर सत्य में आ, आ, आ, आ अस ये अगर अस कैसे सुधर गया हाँ घी संज्ञा होगी घेर गीत गुण हो जाएगा गुण ने पर आगे सिंह सोच हो जाएगा एह, एह, एह, ए अने dhady, जाए ऐ अनेक आच ये भी सट्यंत है असयोग पूर्व से भी सट्यंत है अनेक जिसमें वो अनेक होगा पूर्व में संयुक्त नहीं होना चाहिए ये ई कैसे होना चाहिए इवन धातु अवय संयोग पूर्व न भवती अवर्ण जिस ई वर्ण के पहले धातु के अवयव संयोग नहीं होना चाहिए अन्य कोई धातु का एक वर्ण अन्य कोई वर्ण मिलकर हो गया तो कोई आपत्ति नहीं जैसे आगे आए आएगा उन उद उपसर्ग है धातु नी इवर्ण अंत में इसके पहले संयोग है या नहीं संयोगते है किंतु धातु अवय संयोग नहीं न है धातु और का दकार उपसर्ग का है संयोग पूरा धातु अवयव नहीं होना चाहिए धातु अवयव संयोग पूर्व न भवती वन यहाँ प्रधि के ई के पहले क्या है के प्रले ध संयोग है ना नहीं ध के पहले क्या है अः संयुक्त नहीं ऐसे जिस ई बन के पहले धातु के अवयव रूप संयोग नहीं हो ऐसा जो ईवन हो पहले ईवन इसमें मिलेगा प्रदि में मिलेगा तदंत है यो धातु तदंत धातु क्या है हाँ धी प्रधि नहीं तदंत धातु धातु कौन हो गया दी तदंत अने कांग से धी अंत में हो जो धी किसके अंत में है प्रधि वो अनेकाच है अंग है देखो तो तदंत अनेकाच आँच अंगसी अंग भी होना चाहिए अंग है उसको क्या होगा यण क्या होगा पर क्या चाहिए और जादू प्रत्यय अजादी प्रत्यय पर हो यहाँ औ अजादी प्रत्यय मिलेगा है अजादी प्रत्यय धातु अव संयुग है संयुग असंयोग पूर्व है और अंग में अनेकाच आंच है धातु में अनेकाच होना जरूरत नहीं अंग में अनेक होना चाहिए अंग है अनेक उसको यौन हो जाएगा आजादी प्रत्यय हो तो प्रधि अग्रे ओ अभी यौ को बाध करके क्या होगा यौन हो जाएगा किस सूत्र से हाँ क्या सूत्र अभी यौ कर देना सीधा कहाँ करना है यौन जहा जहा आजादी अजा प्रत्यय आएगा सर्वत्र पहले अचिष्णु धातु सूत्र से क्या प्राप्त होगा उसके बात करेगा बुर सूत्र तो यौन होगा यौन होगा कहाँ कहाँ आजादी पते रहते क्या शब्द है प्रधि भ्याम भिस भ कैसे तो लगेगा हम्मचन झलियत सुपिचा कुछ लगेगा कुछ नहीं सीधा मिला देना सरल है ना नहीं यौन कर देना आजादी पते रहते से बोलना पड़ेगा क्या बने प्रधि हे प्रध्यम यहाँ भी यण हो जाएगा में पूर्व नहीं लग गया तस्व सही लगे सब उसको बात करके प्रध्यम प्रध्य हाँ कौन फिर बोलो तृतीया प्रध्या चतुर्थ के वजन क्या बना ए आई ऐ कहाँ से आया प्रद्ये क्या मानेगा ऐ आठ आगम होगा ना नहीं आद्या लगेगा नदी संज्ञा हुई क्या रूप बनेगा प्रधि प्रधि नाम नाम किसने बोला प्रध्या पीछे वाले थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा सुनाई पड़ेगा यहाँ तक फिर सचिव बोलो प्रध्य नहीं वाह फिर बोलो हाँ विसर्ग है पीछे वाले बोलो विसर्ग है उसमें विसर्ग नहीं हाँ बोलो प्रध्य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 सिर्फ पंद्रह आ गया हाँ अभी कितने है? फिर बोलो पंद्रह चौदह कहते कोई पंद्रह कहते चौदह नहीं है चौदह वाले को कोई समर्थन नहीं करते <laughs> गिनते करो फिर <laughs> कितने है पंद्रह पंद्रह चौदह नहीं पंद्रह से काम हो गया तुम तो? बोलो कैसे पंद्रह बताओ तेरा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 कितने हुआ हैं? हाँ दो वो सब ओसाम हो गया तो कितने हुआ प्रथम द्वितीय में चार हुआ है ना? आम, हा, हा। में कितने हैं? संबोधन में चार हो गया और द्वितीय भेद में तीन कितने हो गया चार आगे टांगे -गस। कितने हुआ? ग्यारह हुआ आगे सारे ओ चार्य शाम कितने हो गया। स्थान में यौन हो जाएगा पप्यौ पप्य हे हे पप्य पप्यम पप पप्य आगे पप्या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 ग्राम अरे बाकी सब बराबर है बोलो बोलो ग्रामणी ही ग्रामन्या। न्याव। ग्रामन्या। न्या। नेपतेह सप्तमी क्या मना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 नि गे राम नद्याम निया एक नी धातु निय प्रापणी क्या धातु तो है प्रापण प्राप्त नयति लेता है नेता बनता है नेता नयति आनय ये नी धातु का बनता है लाव आनय नेता नयति बनता है ये नी धातु से कूप करेंगे तो नी हो गया एक प्रातिपदी का कृत्यधित समाचार से प्रातिपेंगे नी अगर सु आने पर ये नी धातु के यही स्त्रीलिंग शब्द है नहीं ज्ञान तो है हर ज्ञाप से लोप होगा सो सुसर्ग हो जाएगा क्या रूप बनेगा नी ही नी।, नी अगर ओ आएगा ओ आने पर पहले कौन चीज ज्ञान प्राप्त है उसके बाद करेगा प्रथम है वह पुरुष उसको निषेध करेगा दीर्घा जसीच निषेध करेगा उसके बाद प्राप्त होगा अच्छे सुनता तुम रूबान यो रूबांग उसको बात करेगा ये बात नहीं करेगा वो कहता है अन्य कांच होना चाहिए अंग में इसमें अंग में अनेक है कितना चाह देखो किम? नी ही अने कांच है तो यौन होगा एर अने काज सूत्र लगेगा नहीं लगेगा तो इकोश यौन हो जाएगा इकोश को कौन बात करेगा प्रथम पुरुष उसको निश्चय करेगा उसके बात करेगा अच्छे सुधार से यंग हो जाएगा आजादी प्रत्यय आएगा तो क्या होगा यंग नी के अगर औ आएगा नी को यंग करेंगे तो होगा नी को मिला दियो क्या मानेगा निश हो जाएगा यंग होने पर नी ही नि सब स्थान में करना यंग कर देना केवल गी आने पर नहीं निश्द है ना हाँ कुछ नहीं गी पता नहीं है गे राम नद्याम निभ लगे पर क्या होगा गे राम नद्याम निभा को क्या हो जाएगा आम नी अगर आम यंग करो तो क्या बनेगा नियाम आम नियम में समी पूर्व प्राप्त है किंतु उसको परत्वाद क्या हो जाएगा यंग किस अच्छे देखे लिखी दे अमी सस तू परत्वाद यंग अमी पूर्व प्रथम पूर्व दोनों से पर होने के कारण आम में होगा सस में क्या होगा यंग होगा अब इसको यंग होने पर रूप बनेगा कैसे नीह नियो इति हां द्वितिया नियम इति हां फिर तृतीया निया ती? ओमता वसने